नमा करल पादर क्रम होना चाहिए था पूर्व में पूर्व पक्ष और बाद में सिद्धांत होना चाहिए किंतु यहां विपरीत रखा है इस संबंध में पूर्व पक्ष का संशय हुआ कि ऐसा ये विपरीत क्यों है और ये जो दूसरा पक्ष है दूसरा पक्ष सिद्धांत क्यों नहीं होता इस विषय पर थोड़ा विस्तार से विचार करते हुए यह भाष में कहा था जगद उत्पत्ति स्थिति प्रणय हेदुत्व श्रुदेय अनेक शक्तिव ब्राह्मण जैसे बादरी का पक्ष ही ज्यादा प्रामाणिक है वेदांत के दृष्टि से कार्यम बादर ही जो कार्य ब्रह्म को ही प्राप्त करता है ब्रह्मलोक में उसका कारण बताया अस्य गतिबत्ते है तो गति उसी के लिए संभव है शुद्ध परमात्मा के लिए गति संभव नहीं शुद्ध परमात्मा में किसी भी प्रकार का कोई क्रियाएं विक्रियाएं नहीं हो सकती है इसलिए वहाँ गदी भी संभव नहीं है तो अपरब्रह्म को ही वहाँ मानना चाहिए ये कहा था तो परब्रह्म का स्वरूप में जो नेदि नेदी, -नेदी आदि स्वरूप है अग्राह्यत्व आदि उसका वर्णन आता है अद्रेश्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम व्यपदेश इत्यादि वर्णन आता है तो ये स्वरूप कैसे जगत का कर्ता होगा और अब यहां तक जगत उत्पत्ति स्थिति प्रणय हेतु रूप से ही ब्रह्म का अनेक शक्तित्व का वर्णन किया तो ये अनेक शक्तित्व का वर्णन कैसे संभव है तो बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए विशेष निराकरण सुधि का कोई अर्थ और लेना चाहिए क्योंकि जगत उत्पत्ति स्थिति प्रणय हेतुत्व के ब्रह्म का निश्चय किया है अब तक और उसका फल भी मिलता है उसका प्रयोजन भी दिखता है इसलिए इसका ऐसा अन्वय करना चाहिए कहने पर उसका विशेष रूप से कहा पहले भी सूत्र आया था अरुभ व देव ही प्रधान ऐसा सूत्र आया था पहले कि जो निर्विशेष ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म ही मुख्य होता है सविशेष ब्रह्म प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ तत्वों को प्रकट करने के लिए होता है इसी को अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया ऐसा कहते हैं ये वेदांत की मुख्य प्रक्रिया श्रीमद् श्रीमद भगवदगीता के तेरवा अध्याय के तेरवा श्लोक में भाष्यकार ने यह अध्याय अभ्याम निष्प्रवंचम प्रवंचते इस वाक्य का उद्धरण दिया ये वाक्य आचार्य कहते हैं द्रविड़ाचार्य का ये वाक्य है ऐसा कहते हैं वेदांत के पूर्व आचार्य रहे हैं जिनके श्लोक जिनके कुछ रचनाओं का उद्धारण भाष्य में और जो पुरातन टीकाओं में मिलता है इसमें ब्रह्मसूत्र के जो चतुर्थ सूत्र है चतुर्थ सूत्र भाष्य के अंतिम में जिन श्लोगों का उद्धरण दिया वे श्लोक भी अभी के कोई वक्ता के नहीं है ये भी आचार्य के पूर्व माने पूर्व जो वेदांत के आचार्य रहे हैं उनके तो उनके कोई ग्रंथ साक्षात प्राप्त नहीं होता लेकिन ऐसे जो विशेष बातें हैं जो जिसको वेदांत के रहस्य माना जाए या गूंधी सुलझने की एक तरीका या उसका उपाय माना जाए ऐसी बातें भाष्यकार वहीं से उद्धृत करते हैं। तो इसी के अंतर्गत ये मांडुक्य कारिगा में भी कहा कि ये जो मृदादि दृष्टांत के द्वारा सृष्टि प्रणयन की बात करते हैं विस्तार से करते हैं ये सब सृष्टि आदि को स्थापित करने की इच्छा से नहीं करते हैं वेदांत में इसका उसके लिए कोई तात्पर्य नहीं है उसके द्वारा एकत्व ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य होता है एकत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपाय चाहिए उपाय के रूप में इनका प्रणयन किया गया ऐसा कहा तो यही विषय यहां चर्चा में है मृदादिदृष्टांत ही सदो ब्रह्मण एकस्य सत्यत्व वो मृदादिदृष्टांत के द्वारा सदब्रह्म को सर्वव्यापक पहले सिद्ध करते हैं और वह सत्य है ये भी सिद्ध होता है जो साधक साधन करेंगे साधन के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है तद विज्ञो विजज्ञो ऐसा उसको जान भी लिया जा सकता है इत्यादि बातों को प्रदर्शित करने के लिए सृष्टि आदि प्रक्रियाएं होती है उसका सृष्टि आदि के संबंध में ही तात्पर्य है ऐसा नहीं है वो एक मार्ग परख तो इसलिए ऐसा प्र, प्रतिपादन करने वाले वाक्य हमें बहुत मिलते हैं इस सृष्टि आदि के उद्देश्य को लेकर के नहीं उसी के द्वारा एक ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए होता है कहते हैं कस्मात्नुत्पत्ति श्रुति न विशेष निराकरण श्रुतिशेषत्व नुनः इतर विश इतरेशा इतर शेषत्व इतर इतरा सा ऐसा क्यों आप विशेष श्रुतियों को छोड़कर के अविशेष श्रुतियों को लेते हैं तो अविशेष श्रुतिया विशेष श्रुति के संबंध में कहते समय परस्पर शेष शेषी भाव हो सकता तो विशेष श्रुतियाम अविशेष श्रुतियों के शेष न होते हुए अविशेष श्रुतिया विशेष श्रुति का शेष क्यों नहीं होगा तब उसमें उत्तर में कहा था विशेष निराकरण श्रुति निराकांक्षार्थत्व विशेष निराकरण श्रुति अंतिम होती है और उसके आगे कुछ और नहीं है पराकाष्ठा है जहां तक उपदेश दे सकते हैं उपदेश की पराकाष्ठा है मार्ग प्रदर्शन की पराकाष्ठा है साधन की पराकाष्ठा है वहां उसके आगे फिर कोई उपदेश संभव नहीं है और वो प्राप्त होने के बाद वो समझ में आने के बाद में वो साधक निराकांक्षित हो जाता है अर्थात आगे कोई फिर आकांक्षा नहीं रहती है कोई संशय विचिकित्सा नहीं रहती है तो फिर वो पूर्णतः उसी को स्वीकार करने लगती है विशेष हमेशा विशेष होता है विशेष सीमित होता है विशेष के आधार पर अविशेष का निश्चय नहीं कर सकते किंतु अविशेष के आधार पर विशेष का निश्चय हो सकता है इसीलिए अविशेष को मुख्य मानकर के विशेष को सौभाधिक मानते शेष मानते नहीं आत्मन ये इसी की टीका ले पहले नीचे अनादिमत परम ब्रह्मा इत्यादि स्मृति ही न्यायस्तु विशेष आना भाष्यकार ने कहा कि ये, ये इसके संबंध में जो निश्चय करते हैं वो श्रुति स्मृति न्याय से सभी से निश्चय होता है का। इत्यादि श्रुदि स्मृति न्यायभ्य आदि रहित ब्रह्म है ऐसा निश्चय होता है तो श्रृति तो प्रसिद्ध है दे दिया भाषिकार ने स्मृति नहीं दिया तो स्मृति में अनादिमत पर इत्यादि जो स्मृति है गीता। और न्यायस्तु विशेषाण तदृ देशन दृश्य दृश्य सिद्धिंशत स्वदृश्यवादा यह न्याय है मन यहाँ अनुमान करते हैं विशेषाण तदृष्ट निवेश दृश्य सिद्धीर अंशद स्वदृश्यवादा नदृश्य तिर्ज्वाद सिद्धव आत्मातिका निर्विशेषता ये निर्विशेष ये क्यों कहा क्योंकि विशेषा विशेष जितने भी होते हैं विशेष का कोई दृष्टा होना चाहिए विशेष को विशेष रूप से जानने के लिए विशेषाण तद्रष्ट निविष्टत्वेना दृष्टा के द्वारा ही प्रविष्ट होता है यानी द्रष्टा निविष्ट होकर के ही दृश्य मालूम पड़ता और यदि द्रष्टा में निविष्ट नहीं हुआ तो दृश्यत्व सिद्धि ही दृश्य सिद्ध नहीं होता इसलिए अंशद स्वदृश्यवाद अथवा वो अंश अम, रूप से स्वसिद्ध हो जाएगी मतलब स्वदृश्यत्व भी बन जाए इसीलिए ये जहां जहां दृश्यत्व सिद्धि है वहां वहां दृष्टा होना चाहिए ऐसा मालूम पड़ता है और न तत्व बिना तत्सिधि जड़त्व और दृष्टा के दृश्यत्व के बिना कोई दृश्य ज्ञान में नहीं आ सकता क्योंकि वो स्वयं जड़ होता है दृश्य सिद्ध होने के लिए दृष्टा की आवश्यकता है उसके बिना दृश्य सिद्ध नहीं होता दृश्य तो सारे जड़ होते और स्वद सिद्धत्व अनधिररे आत्मा अनधिररे यदि स्वद सिद्ध मानेंगे स्वद सिद्ध माने दृश्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं तब तो फिर आत्मा से अनधिरिक्त हो गया क्योंकि आत्मा स्वयं सिद्ध है तो उसी प्रकार वो स्वयं सिद्ध होते हैं तो उसमें आत्मा और दृश्य में भेद नहीं होगा क्योंकि आत्मा ही एक तत्व स्वयं सिद्ध है इसीलिए इस प्रकार के अनुमान से एक दृष्टा सिद्ध होता दृष्टा के बिना दृश्य सिद्ध नहीं होते और वो दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता क्योंकि दृष्टा को फिर दृश्य मानेंगे तो उसका भी अलग दृष्टा स्वीकार करना पड़ेगा अब दृष्टा की परंपरा चलेगी अनावस्था भी चले जाएगी इसलिए द्रष्टा का द्रष्टा नहीं हो सकता है न दृष्टो दृष्टे विपरीलोपो विद्यविनाशित्व कहा ये, ये द्रष्टा श्रोता आदि भाव में जो है इसका जो द्रष्टा है उसका विपरिलोप नहीं होता है और वो द्रष्टा का ही दृष्टा द्रष्टुर द्रष्टा सुधेर स्रोता मदेर मंता विज्ञाधेर विज्ञाता ये सब ब्रदारण्य परिषद में कहा इसलिए उसी भाव में उसको सिद्ध किया जाता है किंतु दृष्टो दृष्टा पुनर्द्रष्टो दृष्टा ऐसा नहीं होता है तो सारे दृश्य जो मानसिक है सभी दृश्यों का दृष्टा साक्षी है और वो साक्षी में कोई दृश्यत्व तो नहीं रह सकता अर्थात कोई विशेष नहीं रह सकता इसीलिए दृष्टा को स्वरूपतः शुद्ध मानना पड़ेगा स्वरूपतः निरूपाधिक मानना पड़ेगा वो दृश्य रहित है विशेष रहित है ऐसा मानना पड़ेगा ये कहा ये वहां तत्व के लिए सिद्धि के लिए भाषिकार ने जो प्रयोग किया उसका अर्थ किया टेकार देश आदि इत्यादि आदि शब्देन अवस्था अवयवादि गृह्य तो देश कालादि का देश कालादि उसी में जो आदि शब्द है आदि शब्द के द्वारा अवस्था अवय अवयादि अवस्था है आयु है अवयव है इत्यादि सबका ग्रहण किया जाता है तत्थिति में अलग अलग लेकर के वहां उसका विचार होता है आगे टीका ये नविषत्व भू प्रदेशादि दृष्टान ब्रह्मणु गंतव्यता न तथा तस्त सविशेषता योजना तो जिस सविशेषता को लेकर के आपने उदाहरण दिया जैसा एक भूप्रदेश में एक स्थान से अलग स्थान में जाया जा सकता है और वो भूप्रदेश में अधिष्ठित होकर के भी वहां गमन आगमन संभव है इसी प्रकार आत्मा में व्यापक रूप से रहते हुए भी गमन आगमन संभव है गति हो सकती है ऐसा कहा था पूर्वाधिक इसके लिए कहते हैं कि ये यह न सविशेषत्व स्वीकार किया न तथा उस प्रकार की सविशेषता वहां नहीं है जैसा भूमि में आप इधस्त इधर उधर घूमते हैं वैसा परमात्मा में इधर उधर घूम सकते हैं ऐसी आशा नहीं भूमि तो स्थूल है उसमें तो घूमना संभव है लेकिन परमात्मा में ऐसा संभव नहीं है वो सर्वव्यापक उसका अलग ढंग से दृष्टान्त देवी कथम के दस्य गंतव्यता इतिहास क्या ये दृष्टांत मान्य पर भी ये उसमें जो गया है वो गंतव्य नहीं होता मान जो प्राप्त है वो प्राप्तव्य नहीं होता पहले से सिद्ध को फिर सिद्ध किया नहीं जा सकता यदि परमात्मा सिद्ध है तो क्यों जाएगा वो? इसीलिए आपका दृष्टांत भी उचित नहीं है तो भूयसो इत्यादि से कहा भूयस भूवयसोस्तो प्रदेश आदि विशेष योगा उपपद्य देश देश कालादि विशिष्ट गंतव्य भूमि और आयु का तो प्रदेश आदि अवस्था अवस्था विशेष को लेकर के उसमें आना जाना सब संभव है किंतु आत्मा में ऐसा प्रदेशवत तो है ही नहीं अवस्थाद आदि शब्देन ना अवयव परिणाम आदि ग्रह अवस्था आदि में जो आदि शब्द लगाया इस आदि शब्द के द्वारा अवयव और परिणाम इत्यादि को भी ले सकते हैं अलग अलग अवयव की दृष्टि से जाना आना सब होता है भूमि का एक स्थान एक अवयव है दूसरे स्थान दूसरा अवयव ऐसे होता है। ब्राह्मणों विशेषमत्वे न गंधव्युक्तम स्मार अब पहले जो कहा था पूर्वादि ने उसको लेकर के वो पूर्वक्ष पूछते हैं कि ये सर्वशक्तिमान है ब्रह्म ऐसा कहा आपने ये शक्तिमत्व जो कहा है यह शक्तिमत्व विशेषण बनेगा नहीं बनेगा जो शक्ति बो, बोला है विशेषण बनेगा नहीं बनेगा ऐसा सोचना चाहिए कि विशेषण बनेगा नहीं बनेगा आपने सर्वशक्तिमान कहा है सर्वशक्तिमान ब्रह्मा यह कहने पर ब्रह्म का विशेषण बनता है कि नहीं बनता है बनेगा कैसे बनता है शक्तिमान ऐसा कहने पर वो विशेषण बनेगा कि नहीं बनेगा विशेषण बनने पर वो विशेष हो गया विशेष हो गया तो सविशेष हो गया अब ब्रह्म में शक्ति नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते तो शक्तिमान ब्रह्म को माना है तभी जाके आप जगत उत्पत्ति आदि हेरु को कह रहे हो तो शक्तिमान यदि ब्रह्म नहीं है तो जगत उत्पत्ति आदि कर नहीं सकता शक्तिमान है इसलिए कर रहा। इसलिए शक्तिमान जो हो विशेषण बनेगा कि नहीं बनेगा शक्तिमत्व ये विशेषण बनेगा क्या है तो ये जगद उत्पत्ति आदि जो धर्म है यदि आप ब्रह्म में मानना चाहते हैं तो अवश्य जगद उत्पत्ति आदि का बीज ब्रह्म को मानना पड़ेगा कारण मानना पड़ेगा और वो कारण शक्ति युक्त होता है कारण तो शक्ति ही नहीं, नहीं हो सकता शक्ति युक्त होता है। और सर्वशक्तिमान रूप से ब्रह्म को प्रतिपादन पहले सिद्ध किया बहुत सारे स्थानों में इच्छ देर नाम शब्द इत्यादि सूत्र से लेकर के अनेक स्थानों में सर्वशक्तिमत्व सर्वकार्य समन्वित और इसमें सर्व प्रकार के सभी उपपत्ति है सर्वोपत्ति सब जो है अनेक बार अनेक सूत्रों में प्रतिपादित किया उसके बिना जगत उत्पत्ति आदि को स्थापित नहीं कर सकते तो आप प्रश्न पूछता है पूर्व पक्ष की यदि ऐसा है तो ये विशेषण क्यों नहीं बन सकता आप तो निर्विशेष की बात कर रहे हैं तो विशेषण ही है वो शक्तिमत्व के विशेषण के बिना कैसे हो सकता तो अब वो विशेषण बनेगा तो सविशेष ब्रह्म हो गया सविशेष ब्रह्म होने पर गंतव्य हो सकता है आपने कहा सविशेष होता हो गंतव्य हो जाएगा और देश कालादि की कल्पना भी होती है ऐसी आशंका क्या जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय है तो जो श्रुति है उसी से अनेक शक्तिमत्व शक्तिमत्व कहने पर यह विशेषण बनता देगन है शक्तिमान बनता है तो शक्ति रास्ती अस्थिति शक्तिमान होता है तो शक्ति युक्त होता है तो शक्ति युक्त तो होने पर शक्ति उसका विशेषण बनेगा ऐसा बनने पर वो विशेषण से स विशेष हो गया यही कहा तब कहते हैं कि ये जो टीका में देखी अपरिणामिनो आकारवत्वाकारकवात तथ कारण आया परिणामित्व कार्य प्रतियोगी शक्तिमत्व च अस्थित कुदो गंतव्या सिद्धि पूर्व पक्ष का यही प्रश्न है कि जो अपरिणामी होगा अत्यंत अपरिणामी है वो कारक नहीं बन सकता कारक बनने के लिए परिणामी होना आवश्यक है अब परिणामी बिना कारक भी हो गया तो तत्कारण तो के लिए परिणामित्व तो भी लाना पड़ेगा परिणामित्व तो के बिना वो कारण नहीं बन सकता और कार्य प्रतियोगी शक्तिमत्व तो भी होना पड़ेगा कार्य के लिए अनुकूल जो शक्ति है वो शक्ति भी उसमें निहित होना चाहिए ये शक्ति निहित नहीं होती है तो कार्य नहीं होता है क्योंकि तो जिस वस्तु में जिस वस्तु की शक्ति होती है सद्रूप से उस शक्ति से वो कार्य की उत्पत्ति होती है शक्तिहीन वस्तु में तत्कार्य की उत्पत्ति तत्कारण से नहीं हो सकता तो तत्कारण तत्शक्ति युक्त तो होकर के तत्कार्य की उत्पत्ति करता ऐसा देखा गया ऐसे में यदि ब्रह्म तत्कारयुक्त शक्ति मत्व ब्रह्म में नहीं है तो फिर ये कार्य उसमें से नहीं हो सकता जगद आदि कार्य नहीं हो सकता इसलिए कार्य प्रदयोगी शक्ति महत्व भी सदरूप से मानना पड़ेगा क्योंकि हम सत्कार्यवादी सत्कार्यवादियों को यह मानना पड़ता है कि कार्य संबंधी शक्ति कारण में रहती है तो उस कारण से ही उस कार्य का होना संभव है सत्कार तो इसीलिए वो कार्य में रहना पड़ेगा उसको तो क्यों कार्य के कार्य आ, जो कार्य के पहले जो स्थिति कारण है वो कारण में जो भी शक्ति शक्तिम्ध रहता है उसको रहना पड़ेगा कारण का, का लक्षण क्या कहा कार्य पूर्व नियत आवृत्ति तो रहना पड़ेगा कार्य के पूर्व में नियत वृत्ति होना चाहिए तो ये कार्य नियत आवृत्ति उसमें नहीं है उसमें शक्ति नहीं है तो कारण नहीं हो सकता हो तो ये आपत्ति है इसलिए आपको ब्रह्म को सर्व कारण मानने के लिए सर्व सर्वशक्तिम तो मानना होगा इसलिए सविशेष हो जाता विशेष निराकरण से निशेषोगा निरासफल्वाद उत्पत्ति विधान से चफलवाद फलवत्स अफलम तदंगमी न्यायाद न ना ब्रह्मणा सविशेषता दूषयती ब्रह्मको सविशेष मने विना ही हम यहां व्यवस्था बनाते हैं। ब्रह्म के जो सविशेष श्रुतियां हैं सविशेष श्रुति को मा, आ, प्राधान मान करके जैसा पहले कहा था अनुभव देव ही उभयलिंगा अधिकरण में आया तो उभयलिंगा अधिकरण नाम के जो बड़ा अधिकरण आया था उसमें ये आया अनुभव देव ही कि ये सविशेष श्रुदिया और निर्विशेष श्रुति में सविशेष श्रुतियों को गौण मानते हैं और निर्विशेष श्रुतियों को मुख्य मानते हैं क्योंकि वो प्रधान होता है तो विशेष निराकरण जो श्रुतियां है निशेष शोगादि निराशत्व ये विशेष निराकरण करने के बाद में एक बहुत महत्व बहुत एक बड़ा फल मिलता है एक व्यापक फल मिलता है ये नित्य फल मिलता है वो क्या है निशेष शोगादि की निवृति निशेष सौगादि का निराश रूप फल मिलता है है ना ऐसा फल मिलता है तो ये पूरा शास्त्र का उद्देश्य क्या है और ये सृष्टि का उद्देश्य क्या है और ये अभी ये जो कार्य कारण रूप संबंध क्या है? ये मार्ग आदि का विचार विश्लेषण कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है ये परम उद्देश्य क्या है किस उद्देश्य से हम यह सब कर रहे हैं ब्रह्मसूत्र पढ़ने के लिए हाँ? ब्रह्म शुद्ध करने को <स्ट्रादी> क्या क्या नहीं वो भूलना नहीं चाहिए ये ब्रह्म शुद्ध करने के लिए नहीं ब्रह्म शुद्ध करके कोई प्रयोजन नहीं हम हाँ देखो मुकेश मुकेश जी को सब पता तो ऐसे सारे एक तत्व में हैं और उस एक तत्व को जानने से दुखा आदि की निवृत्ति हो जाएगी और आत्यंतिक दुख निवृत्ति हमारा उद्देश्य है इसके लिए हम ब्रह्म सिद्ध कर रहे हैं ब्रह्म सिद्ध करने के लिए नहीं कर रहे ब्रह्म सिद्ध करके क्या मिलेगा आपको ब्रह्म सिद्ध करके कोई प्रयोजन ही नहीं सिद्ध हो तो।, तो प्रयोजन पहले याद में रखना चाहिए खाली ऐसा प्रयोजन याद में नहीं रहता है तो फिर आपका रास्ता ही गलत हो जाता है और रास्ता ही नहीं रहता है किसके लिए हम जी रहे हैं पता नहीं तो रोज एक बार कम से कम इसके बारे में प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से यह सब कर रहे हैं वही भूल गया और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं कहीं कुछ बोला कहीं करते जा रहे हैं लेकिन क्या के लिए कर रहे हैं यह बताने बार बार स्मरण करना पड़ेगा सुबह उठ करके जब संकल्प करते हैं सुबह उठ करके सबसे पहले इसके स्मरण करना पड़ेगा हम इससे मुक्त होकर के आत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए यह सब कर रहे हैं और उसी के लिए ब्रह्म सिद्ध करने से आत्यंतिक निवृत्ति होती है और नहीं तो नहीं होता है वही मालूम नहीं है तो फिर सब व्यक्त है वो क्या अकेली करते हैं ऐसा कोई प्रयोजन नहीं अभी ये प्रयोजन कहां से सिद्ध हो रहे हैं अब उसको प्रधान माने अब ये प्रयोजन सिद्ध होने के लिए मार्ग में बहुत सारे साधन हो सकता है लेकिन प्रधान तो वही होगा जिससे कार्य सिद्ध होना था इसलिए कह रहे हैं कि ये विशेष का निराकरण करने से पूरा झंझट खत्म हो जाता यह सारे विशेष रहने से ही सारे समस्याएं आती वो विशेष ये विशेष से सारे विशेष लगा देते हैं और अपने को जो है मान करके वहां शुरू कर देते पहले तो अपने ही विशेषण बहुत सारे लगा देते और उसके बाद में बाहर जो देखते हैं उसमें भी सारे विशेषण लगा देते विशेषण लगा देते विशेष को ही सिद्ध करते रहते अब पहले हम तो वो जानते नहीं थे अभी ये जानने वाला हो गया तो और एक विशेष जड़ गया पहले ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़ा था अब ब्रह्मसूत्र पड़ा हो गया मतलब इतने साल तक सुना पड़ा है नहीं पड़ा मतलब सुना तो है तो वो मान करके अब वो सोचने लगे हमने तो ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया विशेषण और चला दी अब उल्टा विशेषण घटाने के लिए ये सब करना अब जिनको विशेषण चाहिए वो ये काम में नहीं लगना चाहिए विशेषण चाहिए तो और रास्ता जुड़ना चाहिए विशेषण का रास्ता ये विशेषण को छोड़ने के लिए होता है अब वो विशेषण को छोड़ने के लिए पहले विशेषण को मानकर चलना पड़ेगा क्यों क्योंकि वो विशेषण क्या है पहचान में आए तभी तो छोड़ा जा सकता आप जिसको विशेषण मानते ही नहीं है तो फिर वो छोड़ा कैसे जा सकता नहीं पता करेगा ना तो अभी किसका निराकरण करना है जगत का निराकरण करना है तो जगत क्या है जानना पड़ेगा इसके लिए हम सृष्टि बताते और आपके जो है अहंकार अभिमान इत्यादि का त्याग करना है उसके लिए क्या है वो जानना पड़ेगा तो सब त्याग के लिए होता है त्याग मतलब सौदा त्याग के ऐसा होता है उसको जानना चाहिए यह विशेषण निराकरण से हमको निशेष शोगादि निराश फल मिलता है तो यह फल हमारा मुख्य फल है वो उत्तरदिशोक हम आत्माविदा आत्मा को प्राप्त करेगा तो शोक से मुक्त हो जाएगा इसलिए हम आत्मा को जानना चाहते हैं क्योंकि आत्मा को ऐसे ही जान करके प्रयोजन नहीं है अपने आप आत्मा को जानकर के कोई प्रयोजन नहीं आत्मा को जानने से प्रयोजन स्वयं को है इसलिए जानना चाहते और प्रयोजन के बिना यहां कुछ भी होता नहीं और वो प्रयोजन दूसरे के लिए होता नहीं प्रयोजन अपने लिए होता प्रयोजन का मतलब ही अपने लिए होता है नहीं तो नहीं करेगा आप किसी ना किसी प्रकार से किसी तरह से बाध्य हो जाते हैं तब आप कोई कार्य करते हैं नहीं तो अपना कार्य को छोड़ करके दूसरे का कार्य करने का कोई मतलब नहीं होता है कोई नहीं करता अपने कार्य में कोई बाधा आ जाए तो दूसरे का कार्य करेगा क्या नहीं करेगा वो छोड़ देता इसीलिए प्रयोजन का अर्थ ही होता है वो अपने लिए होता है और उसमें क्या होता है कभी कभी हमें समझौता करके परिस्थिति के अनुसार कोई बाध्य हो करके अपनी प्रतिबद्धता के कारण दूसरे कार्य को करना पड़ता है वो जबरदस्ती होता है स्वद नहीं होता स्वद बोलेंगे तो सब छोड़ना ही चाहते है। अपने लिए जो हृदय उसको करेगी बाकी दूसरे के लिए नहीं करेगी अब क्या है बोलते ऐसा सेवा करो ऐसा कार्य करो ऐसा दान करो तो ये पुण्य मिलेगा वो पुण्य मिलेगा ऐसा सोच करके और वो कर देते वो नहीं करने से पाप होता है ऐसे सोच करके करते बाध्य होकर के करता है नहीं तो नहीं करता इसीलिए आत्मनस्तु कामाया सर्व प्रियं भवति आत्मा ही सबसे प्रिय होता है क्या आत्मा वित्ता प्रिय सर्वस्मात् पुत्रात् तो पुत्र से मित्र से भार्या, बंधु सुख आदि जितने भी साधन है सभी से प्रिय जो है आत्मा से होता है आत्मा से प्रिय करते हैं तो उस आत्मा को प्रिय मान करके उस आत्मा को शुद्ध रखने के लिए मान शोगा निरसोगिहित रखने के लिए ये सब साधन भजनम करते हैं इसलिए उत्पत्ति आदि विधान से अफलत्व ये उत्पत्ति आदि विधान का स्वयं कोई फल नहीं है क्या मिलेगा अब ऐसे सृष्टि हो गई करके बोलने से आपको क्या मिलने वाला अरे सृष्टि कैसे हुआ हो कैसे हुआ हो उससे क्या मतलब है वो कहूंगी आप रहते समय सृष्टि तो हुई नहीं वो सृष्टि तो पहले हो चुकी है और आप रहते समय सृष्टि जाने वाले भी नहीं अब बहुत टाइम बाकी है जाने के लिए तो उसके पहले तो आप अपना काम करके निकल जाओगे अब यहां से फिर क्या है यहां क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कि इससे क्या मतलब क्यों करना है इसके पीछे तो इसीलिए मतलब से ही हम काम करते हैं अपना प्रयोजन उसमें देखते हैं स्वार्थ देखते हैं इसीलिए वो स्वार्थ तो एक ही स्वार्थ हमारा पास है तो क्या है एक ही स्वार्थ है हमारे पास क्या है क्या स्वार्थ है कि नहीं, नहीं। है।, है क्या है हाँ स्वार्थ तो है तो पर क्या है पता है ना क्या पता स्वार्थ आप निस्वार्थ तो कुछ नहीं कर रहे ना हाँ ये ठीक है अच्छा निस्वार्थ कुछ नहीं कर रहे हैं कर रहे है। सब स्वार्थ के लिए कर रहे हैं बस सुख पाने की स्वार्थ है दुख निवृत्ति की स्वार्थ है ये स्वार्थ है दोनों एक ही है दुख निवृत्ति हो जाएगी सुख प्राप्त हो जाएगी ऐसे स्वार्थ से यह साफ किया जाता है नहीं तो ना हमें कोई ईश्वर चाहिए ना गुरु चाहिए न शास्त्र चाहिए ना कोई कुछ भी नहीं चाहिए वो सब इसलिए चाहिए कि हमारा स्वार्थ इससे सिद्ध होता है इसलिए होता है निस्वार्थ केवल कहने के लिए होता है नहीं होता तो इसीलिए फलविधो अफलम तदंगम तो क्या मानना चाहिए फलवत सन्निधि फलवत क्या है कि ये जो आत्यंतिक दुखम निवृत्ती फल है इसके सन्निधि में आया है यह उत्पत्ति आदि विधि उत्पत्ति आदि प्रतिपादन ये अफल होता है तो फलवत् सन्निधि में अफल उसका अंग हो जाता इसीलिए जो आत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए हम साधन कर रहे हैं उसमें उत्पत्ति आदि विधि को जानना पड़ता है और उसी के साथ शास्त्र का भी अध्ययन करना पड़ेगा उसको जानने के लिए फिर व्याकरण का भी अध्ययन करना पड़ेगा इसलिए जबरदस्ती कर रहे हैं जोर जबरदस्ती नए तो सोचता है यार ये सब नहीं करेंगे फिर हमें कोई मानेगा नहीं वो पता ही नहीं चलेगा और अच्छा नहीं होगा फिर जानने के लिए तो ये सब करना पड़ेगा ऐसा सोच के कर रहा ऐसे तो व्याकरण पढ़ने की इच्छा हमारी नहीं है व्याकरण के लिए व्याकरण हम नहीं पढ़ रहे न किसी के लिए पढ़ रहा है वो खाली ये जबरदस्ती है ऐसा है इधर रहने से करना पड़ेगा नहीं तो इधर नहीं रखेंगे ऐसा सोच करके कर रहा है और सब लोग कर रहे हैं तो चलो हम भी करेंगे नहीं तो वो अपमान हो जाएगा ऐसा करता ऐसा करता है तो जबरदस्ती का राम राम होता है कुछ नहीं होता वो मतलब पढ़ने वाले के लिए नहीं पढ़ रहा होता है पढ़ाने वाले के लिए पढ़ रहा ऐसा होता है ऐसा करते हैं वही तो होता है ये क्यों ये सब हमारे स्वार्थ में नहीं आता इसीलिए ये सब एक प्रकार से परार्थ है उसको प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है इसलिए हम कर रहे हैं ये उत्पत्ति आदि विधि से हमारा कोई साक्षा तात्पर्य नहीं है उत्पत्ति आदि विधि सा इसी का अंग है क्योंकि फल हमें वो ही चाहिए जो दुख निवृत्ति है उसी के लिए यह सब किया जाता है इसलिए कहा फलवत सन्निधो अफलम तद अंग इत्यादि से इसको प्राप्त करना है ऐसा कहा आगे भाषण में देखिए मन एक नित्व शुद्धत्वादि अवगतौ सत्या भूय काचिद आकांक्षा उपजाएते पुरुषार्थ समाप्ति बुद्धिपत्ते अब कहा कि आत्मा का नित्यत्व शुद्धत्व आदि के ज्ञान के बाद आत्मा को जान लिया आत्मा एक है नित्य है शुद्ध है नित्य मुक्त स्वभाव है यह जानने के बाद में फिर कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती क्यों वो उसका जो आत्यंतिक पुरुषार्थ है वो प्राप्त हो गया अब जो है आगे कोई स्वार्थ नहीं रहा नहीं रहने से कोई कार्य करने को तैयार हम वो प्राप्त करने तो करते नहीं तो नहीं करते आगे क्यों करें आगे तो त्याग देते हैं ये एकत्व नित्यत्व शुद्धत्व आदि रूप से आत्मा को जानने के बाद में आकांक्षा समाप्त हो जाती है यानी करने की इच्छा समाप्त हो जाती है प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं जल्दी से जल्दी वो प्राप्त हो जाए तो ये झंझट खत्म हो जाएगा ऐसा करके कोशिश कर रहे हैं और कोई भी बोलता है हमें जल्दी दे देंगे तो हम वहां भागते नहीं भागते इसलिए तो लोग गुरु को बदल देते हैं ना पहले को गुरु के पास गया लगता है यहां लंबा चौड़ा इनका काम है यहां तो जल्दी होने वाला नहीं वो गुरु को त्याग दिया और फिर दूसरे गुरु के पास गया तो उन्होंने भी जो बताया उसमें भी तृप्ति नहीं हो मतलब जल्दी नहीं हो रहा है बहुत धीरे धीरे हो रहा है वो सूत्र रटा रहे हैं ये करा रहे है, वो करा रहे अरे हम तो मोक्ष पाने के लिए आए ये तो क्या कर रहे हैं ऐसा सोच करके फिर वहां से भी भाग जाता है ऐसे बात करें क्यों उनको जल्दी काम होना चाहिए त्वरित काम होना चाहिए वो क्षमा नहीं है उसको सहन करने की शक्ति नहीं इतने लंबा समय तक सहन करेंगे नहीं करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए ऐसा और वो भी निष्प्रयास हो जाए कोई आयास भी नहीं करना अनायास होना चाहिए ये, ये है उसका अडिशनल तो आयास जहां लगेगा उसको छोड़ देगा अरे ये बड़ा कठिन है इसको ये तो नहीं करना अब वो चाहिए लेकिन ये करना नहीं है जल्दी होना है आया अनायास होना है ये सब सोचता है तो बाद में जब एकत्व तो ज्ञान हो गया कार्य हो गया तो बाद में थोड़ी इनके सुनेंगे बाद में किसी का नहीं सुनते क्यों सुनेंगे कार्य सिद्ध हो गया आप कौन गुरु कौन शिष्य कौन शास्त्र <laughs> किसी का ना कार्य सिद्ध होने तक तो थोड़ा बहुत सुनेंगे इसीलिए जो जो आते हैं उनको तैयार किए बिना कार्य सिद्ध करके देना नहीं करके दे दिया तो भाग जाएंगे हो गया फिर तो वापस आपका सुनेंगे बिना आप फोन भी नहीं करेगी <laughs> तो ऐसा हो जाएगा इसीलिए जल्दी नहीं करना चाहिए आकांक्षा पूरी हो गई अब जो करना हो गया अब वो, वो उनसे जो गुरु से जो प्राप्त होना प्राप्त हो गया अब गुरु आगे नहीं जानता है तो फिर गुरु छोड़ देते सीधी बात है काम तो हो गया ना ऐसा होता है इसलिए काचिद आकांक्षा न उपदते थे कोई आकांक्षा फिर नहीं रहती है क्योंकि पुरुषार्थ समाप्ति बुद्धि उपबत्ती अब ये बुद्धि आ गई ये ज्ञान आ गया कि हमारा पुरुषार्थ हो गया कृतकृत्य हो गया। अब सारे जो भी बाधाएं थी सारे बाधाएं दूर हो गए हमारा कार्य शुद्ध हो गया अब क्या है अब कुछ नहीं तत्र गो मोह कश्योगत्व अवश्य था अब जहां वहां कोई मोह नहीं है शोक नहीं है कहां मोह कहां शोक कुछ भी नहीं है वो एकत्व को देखता है तो शोक मोह से मुक्त हो जाता है। अभयम वही जनक प्राप्तोसी, हो अभय को प्राप्त किया है अभयम ब्रह्मा ब्रह्म को प्राप्त किया अब जो है उससे में कोई और प्राप्त करने की इच्छा नहीं विद्वान नवी भेद कुदस्ना फिर कभी भी उससे कोई उसको कोई भय नहीं होता है अभय को प्राप्त किया भय मना आकांक्षा ही है नहीं एदम और फिर वो ऐसा भी उनको मन में पश्चाता भी नहीं होता क्या किमा हम साधु ना कर्म अरे मैं पुण्य क्यों नहीं किया अब किमा हम पाप मगर अरे पाप क्यों किया ऐसा कुछ भी पश्चाता भी नहीं होता वो उससे मुक्त हो जाता इत्यादि श्रुति ये श्रुति क्या दिखाती है वो आकांक्षा रहित होता है पुरुषार्थ प्राप्त कर किया हुआ कृतकृत्य हो जाता है कृतकृत्यता बुद्धि आ जाती है और कहीं भी कृतकृत्यता बुद्धि जाती है फिर आगे कुछ होता नहीं कृतकृत्यता बुद्धि आने तक मन तृप्ति जब आती है तृप्ति आ, तो तो आ गई तो फिर आगे नहीं होता तो संतोष आ गया तृप्ति आ गई तो फिर आगे कार्य आकांक्षा दि नहीं रहती है और यहां भी ऐसा ही आत्मा को प्राप्त करने के बाद परम संतुष्ट हो जाता है अब कुछ आगे वो सोचता नहीं तथेव च विदुषा तुष्टि अनुभवादि दर्शना जैसा आप हमने कहा वही बता रहे देखो वैसे ही देखा जाता है जो विद्वान होते हैं ना उसको तुष्टि का अनुभव होता है ये तुष्टि तुष्टि का ये तुष्ट दादू से थिंक करके तुष्टि शब्द बनाएंगे थिंक करेंगे तुष्टि हो जाता और यह तुष्टि को ही लेकर के आप समुपसर्ग पूर्वक गह प्रकृत करेंगे तोष हो जाता संतोष आहा हो जाता है और वो संतोष और तुष्टि एक और तोषणम ऐसा यूट्यूब बनाना तो ऐसे बनेगा सबका अर्थ एक होगा तुष्ट हो गया मन संतुष्ट हो गया अब वो कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता तुष्ट पुष्टि दृष्टि ऐसा ये सब ऐसे बनता है कृष्ण कृष्णदाद से हिष्टि बनेगा तो पुष्टिर अनुभव आदि दर्शन पुष्टि अन, तुष्टि अनुभव देखा गया यह अनुभव सिद्ध है क्योंकि वह संतृप्त रहता है जैसा भोजन करके जो तृप्त बैठा हुआ व्यक्ति को देखने से मालूम हो जाता है ये भोजन करके बैठा हुआ आराम से और भूखा व्यक्ति को देख करके मालूम होता है भूखा है ऐसे ही वो ज्ञानी को देखने पर आपको ऐसा लगेगा ये तो बिल्कुल तृप्त बैठा है मस्त बैठा हुआ अलमस्त है आप कुछ उसको चाहिए नहीं ऐसा लगता देख करके ये आनंद लगता है कि ये ऐसा ही और जो विद्वान होते हैं वो ऐसा तो मन उनका शांत होता ही है और ये प्राप्त होकर के आकांक्षाएं पूरे होने पर वैसा भी शांत रहता आप उनको जाके पूछो कुछ भी पूछो तो वो ना भी नहीं कहेगा हा भी नहीं कहेगा ऐसे कहता क्या करना है उसका कोई उत्तर ही नहीं होता है उनके पास वो वो संतृप्ति है आत्मतृप्ति है ये आत्मतृप्ति होने पर सब कुछ सिद्ध होता है उसके लिए क्योंकि कोई आत्मतृप्त तो हो गया तो दूसरे के लिए उसे कोई प्रयोजन नहीं है दूसरा तो करना पड़ेगा जब तक तृप्ति नहीं होगी तब तक करना पड़ेगा जैसा भोजन किया हुआ व्यक्ति तृप्त तो होकर बैठा हुआ उसका प्रयोजन तो उसी का ही है अब पास में जो खड़ा हुआ उसको क्या प्रयोजन मिलेगा तो उसको यदि प्रयोजन मिल रहा तो उसको भी खाना पड़ेगा इतना है कि ये, ये प्राप्त करने के बाद में ऐसी स्थिति होती है इतना भान होता है इतना अच्छा लगता है चलो ये करने के बाद यह होता है बाकी वो अपनी तृप्ति दूसरे को नहीं दे सकता वो तो मार्ग बता सकता है बस विकार अमृताभिसंध्य अपवादाच और क्या कहा कि ये जितने विशेषण है ना विशेषण को बार बार निराकरण किया विकार जितने भी ये अमृत है और उसी का संकल्प न करो उस उस संकल्प से ना अल्पा सुगम स्थिति ना अल्पे सुगम अल्प में सुख नहीं है सुख तो भूमा वै सुखम यो वै भूमा तत्खम विजित सुखम, भीजिट सुखम भीजिट तो ऐसा वो भूमा ही जो व्यापक ब्रह्म है वही सुख होता है वो व्यापक जो भी होगा वो सुख होगा ना अल्पे सुखम अस्ती परिचिन्न में सुख नहीं है तो ये विशेषण लगाएंगे तो परिचिन्न हो जाता है उसमें सुख कहां से आता मृत्यो समृत्युमापनो दी ऐह नान पश्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है जो यहां नाना प्रकार से अनेक देखते हैं विशेषण विशेषित देखते हैं और वो तो अतृप्त होता और वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करते रहता है क्योंकि उनकी आकांक्षाएं होती है और वो प्राप्त करो ये प्राप्त करो वहां जाके फंसो यहां जाके फंसो ये होता रहता और मृत्यु से मृत्यु प्राप्त होने का अर्थ है जो कामना से कामना को प्राप्त करता रहता कामना की कोई तृप्ति नहीं ऐसे करता रहता तो मरेगा जब कामना को प्राप्त करने जाएगा एक के पीछे जाएगा वो हो गया या फिर दूसरे को हो गया उसे उस करता रहता इसीलिए वो निरंतर मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता रहता यह है नानी व पश्चिदी थे नाना देखना छोड़ दो नाना देखना नाना देखने के लिए जो जो दोष जिसके कारण देख रहे हैं उन दोषों को हटा दो और एकत्व दर्शन के लिए अभ्यास अदो न विशेष निराकरण श्रुति नाम अन्य शेषत्व अवगंतुम शक्य दे इसीलिए इतने सारे हेतु है कि विशेष निराकरण श्रुतियों का अन्य शेषत्व यानी अन्य कोई अर्थ इसका किया नहीं जा सकता तो ये श्रुतियां तो स्वयं अपने आप में प्रमाण है और ये परम प्रमाण है अनुभव से ये प्रमाण सिद्ध हो जाता है किंतु नव उत्पत्ति श्रुदीना निराकांक्षार प्रतिपादन सामर्थ्य उत्पत्ति आदि श्रुतियों में ऐसा नहीं होता आप उत्पत्ति आदि के वर्णन करते रहो जगत का वर्णन करते रहो कभी अंत होता है क्या नहीं होता है उसमें झंझट जमेला फंसता ही रहता है वो इतना बड़ा जो है गोरख धंधा है वो आप कभी उसको पूरा कर नहीं सकता एक जगह से करो दूसरे जगह से फंसेगा उधर से करो इधर से गांड खोल दो वहां गांड पड़ेगा ऐसा होता है गोरख धंधा जैसा होता तो इसीलिए वो उससे कोई आगे निकलने का ये उसका कोई प्रयोजन नहीं निकलेगा, उसमें फंसने की जरूरत नहीं उसको केवल एकत्व ज्ञान के उपाय रूप में जानना और सृष्टि के जाल में फंसने का नहीं इसलिए नईव उत्पत्तियादिश्रुदीना आप कहते उत्पत्तियादिश्रुति का ये करेंगे उत्पत्तियादिश्रुति से क्या मिलेगा भाई ये देखो उत्पत्तियादि श्रुति को जान करके क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलने वाला इसलिए उत्पत्तिना निराकांक्षार्थ प्रतिपादन सामर्थ्य प्रतिपादन सामर्थ्य हो जाएगा जैसा आपको पता चला कि यहां बैठ करके कोई समाचार आ गया नहीं वो उस व्यक्ति वो व्यक्ति को जो है ना इतना किलो सोना मिल गया ऐसा हो गया जब मैंने किसी को बात हो तो क्या होगा आपको सोना मिल गया और किसी को आप समाचार सुनते हो और उसके बाद क्या होता है आपने देखा कभी ऐसे समाचार सुन क्या होता है हां हा? भागता है भागने का सुविधा भी नहीं है तो नहीं क्या उस समय मन में क्या विकार होता है क्या लगता है कुछ नहीं कुछ नहीं होता अरे कुछ नहीं होता है तो क्यों समाधान सुनते हैं कुछ तो होता होगा तभी तो सुनते हैं क्या होता है अपने प्राप्त हो जाएगा ऐसा हो देखा ऐसा होता एक तो ऐसा होता है। और दूसरा हम प्राप्त नहीं कर सकते नहीं प्राप्त नहीं कर सकते तो उसी से ईर्ष्या हो ये दो ही विकार आपको ऐसे ज्ञान से होगा बस और कोई विकार नहीं होता यह तो ऐसा तो बहुत कम लोगों को होता है अब हम उसको प्राप्त करें ये इच्छा कम हो क्यों हमको लगता है ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है बहुत प्रयत्न है हमको कहां प्राप्त होने वाला एक तो उसी से उदास हो जाएंगे और दूसरा जो है अरे उसको इतना प्राप्त हो गया वो हमारे जेब में होना चाहिए ऐसा करके ईर्ष्या करेंगे और दोनों का कोई अर्थ प्रयोजन है कोई प्रयोजन नहीं है आपका मन बिगाड़ने का प्रयोजन के अलावा और कोई प्रयोजन नहीं क्या करेंगे इसीलिए ऐसे में प्रयोजन नहीं हम जो करते हैं उसका प्रयोजन होता है कुछ आ, कुछ कार्य है जो हमको सुनने से हमारे अंदर से कुछ प्रेरणा उत्पन्न होती है हमारे अंदर कुछ शक्ति पैदा हो जाती है ये भी ऐसे विचार से पैदा होता है वो किसी के अच्छे काम को सुना ठीक है बहुत अच्छा काम है ऐसा होने के भी करना चाहिए और जो हमें करना चाहिए उसी के संबंध में भी हमें कर, मिलना चाहिए अब वो हम जो नहीं करना चाहिए उसके संबंध में समाचार मिलकर क्या करेंगे जैसा अभी वहां कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके बहुत लोगों ने जो है छलाक मार करके गुस्ती करके क्या क्या सोना सब लाया हमारे भारत के बहुत लोगों ने गया तो सबको सोना मिल गया अब वो समाचार आपने सुन लिया तो इससे क्या हो गया या आप तो वहां गुश्ती करने तो जाएंगे नहीं उसके लिए तो आपका कोई प्रयोजन नहीं खाली इतना प्रयोजन है हमारा देश है हमारे देश के लिए वो जाकर के आया हमारा देश का एक जवान जाकर के करके आया तो ऐसा सोचने से आपके अपने देश के प्रति एक प्रेम बढ़ेगा और यह तो अच्छा लगेगा बस इतना ही अच्छा लगने रहा है से वो कार्य को हम करने नहीं जा रहा करने की दृष्टि से हमें प्रोत्साहन नहीं है अब किया है तो अच्छा है हम उनको आ, उस, उनके महत्वाकांक्षा और उनकी आकांक्षा के लिए और उनको शुभ कामना करते हैं बस उस प्रकार से करते तो वो एक अच्छा भाव होता मतलब वो आपके मन में एक अच्छा भाव को उत्साह को पैदा करेगा लेकिन बाकी सब इधर उधर सुनेंगे तो वो आपके मन को बिगाड़ेगा तो समाचार भी ऐसा समाचार को सुने जो आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें प्रोत्साहन बढ़े और आगे और करने की इच्छा है और अध्ययन करने की इच्छा है और साधन करने की इच्छा है और पढ़ने की इच्छा है ऐसे समाचार को सुनना चाहिए बाकी इधर उधर समाचार सुनेंगे तो कोई प्रयोजन नहीं है वो अंदर जाएगा मन को बिगड़ा बिगड़ा बिगाड़ देगा और जो आपको पढ़ने का साधन करने का टाइम है उसको भी ये खा ले प्रयोजन घुसने नहीं निकल तो आप नहीं तो आपको कोई आके पूछेगा कि रोज तुम कितना समार जाओ सुना भाई अच्छा पचास समाचार सुना तो देखो ये दक्षिणा को सौ रुपया पचास समाचार सुनने के लिए ऐसा कोई देता है ऐसा भी नहीं देता है। तो ऐसा कहता तो, तो कम से कम वो प्रयोजन हो जाता कि दस पचास साल समाचार सुना तो हमें ये दक्षिणा मिल गई ऐसा होगा कुछ प्रयोजन नहीं इसीलिए हम उत्पत्ति आदि श्रुतियों के बारे में चिंतन करके कोई प्रयोजन सिद्ध करना नहीं चाहते वो हम ये प्रयोजन के लिए कर रहे हैं कि उसको जानने के बाद में हमारे मन निराकांक्ष हो जाए आकांक्षा रहित हो जाए क्योंकि हमने शास्त्र से सुना है कामनाओं से जो मुक्त होता वही सर्वात्म भाव को प्राप्त करता है वही परमानंद को प्राप्त करता है कामान्य काम यदे मन्य मान सकाम विर्जा दे तत्र तत्र पर्याप्त कामस्तु प्रदात्म नस्तु इहे सर्वे प्रबिलीय कामा तो ऐसा हमने सुना है और आपका काम दुष्काम इत्यादि श्रुति में कहा और आनंद मीमांसा में भी कहा कि जो होते होते हैं, विरक्त वो उनको ही सबसे आपको आनंद प्राप्त होता है बाकी कोई प्रयोजन प्रत्यक्षम तूाम अन्य समुगम्य दे श्रुदियों का अन्य प्रयोजन प्रत्यक्ष ही मालूम होता है अर्थात ये श्रुदी स्वयं में कोई कार्य नहीं करती है वो श्रुति और के लिए कार्य करती है और कोई प्रयोजन को सिद्ध करती है तथा ही त्रेदुंग सौम्य विजाने भविष्य उपन्य छांदों के उपनिषद में सदविद्या है सदविद्या में जो प्रक्रिया आई है तत्वमसी वाक्य का अष्टम खंड में वहां ये आया इसको लय प्रक्रिया कहते हैं शुंग प्रक्रिया इसका नाम है कि पहले कहा कि यह सदा आत्मा से अग्नि उत्पन्न होती है अग्नि से जल जल से पृथ्वी पृथ्वी से सब चराचर उत्पन्न होते ऐसा कहा और बाद में ये इसका लय बताया कि तदे दुंगम उत्पन्न इधम सौम्य विजानी न इधम अमूल अभुष्य दी थी अमूल्य नहीं होगा में जाकर के इसका लय होगा फिर वापस क्या होगा कि यह जो सद आत्मा है सदात्मा में क्रम से जाकर के लय होती तो तेजसा शुंगेन नाम ये एक एक अन्न शुंगेन ऐसा वहां से शुरू करता अन्न शुंगेन आबो मूलमु अदि सौम्या शुंगेन तेजो मूलमन तेजसा सौम्या शुंगेन सन्मूलमुछ सन्मूला सौम्या इवा प्रजा सदातना सत्प्रतिष्ठा ऐसा कि वो अन्न को लेकर जल में हाँ और अन्न का लय करने हो ना अन्न का जो सूक्ष्म है अन्न बने पृथ्वी है पृथ्वी को ले करो जल में और जल को ले करो तेज में और तेज को ले करो सद में और सदमूलक ये सब प्रजाएं सब सब कुछ ये सन्मूलक सन उत्पन्न हुआ सद ही सत्य है ऐसा वहां कहा यह सुगम प्रक्रिया वहां है पहले ले करने की प्रक्रिया सृष्टि प्रक्रिया बता करके लय प्रक्रिया बताओ तो ये प्रयोजन क्या है कि सद ही सबका मूल है यह दिखाना प्रयोजन इसीलिए ऐसा आरंभ करके उधर के सदा एककन एक मूल से विज्ञेयत्व दर्शे उसके बाद में उधर के उदर्क में ये उदर्क क्या होता है उदर्क क्या उदर्क का अर्थ क्या हा? उदर्क उदर्क अव्यय है उधर को मैंने अंत में अंत में, अंद में। आरंभ करके अंध अंध का दूसरा नाम है उदर्को उपन्यस्य उदर के सदैव भाषा में कई बार ही वो उदर्क शब्द प्रयोग किया सदै एक एक जगन मूल से विज्ञेयत्व दर्शित एक एक जगन मूलत्व तो दिखाते वो एक एक जो है जगत जो मूल है उसका परम मूल जो सत है सतह ऐसा दिखाते और वही विज्ञेय है जो सबका मूल है वही विज्ञेय है ऐसा यदो वाइमानी भूदानी जायन देती अभिसंबिशंति तथ विज्ञास तद तद्ब्रह्मा इसमें भी वही दिखा जिससे संपूर्ण प्राणियां उत्पन्न होती है जिसमें स्थित रहती है जिसमें लय को प्राप्त करती है वो ब्रह्म है और उसी को जानना चाहिए वही विज्ञे है इसका मतलब प्राणी विज्ञे नहीं है प्राणी उत्पन्न होती है यह भी विज्ञा नहीं है वो जिसमें ला लय को प्राप्त करते वही है इसलिए सृष्टि आदि प्रबंज का प्रतिपादन करना वेदांत में इष्ट नहीं है एक उपाय मात्र है यानी लक्ष्य वो नहीं उपाय तो सर्वत्र होता है अनेक अनेक उपाय बहन उपाय तो बहुत होते उपय तो एक ही होता है वो उपय वो जो ब्रह्म है उसको प्रतिपादन करना लक्ष्य है और उसका प्रतिपादन से उसका ज्ञान होने पर शोगा होती है अब कहते हैं एवं उत्पत्ति आदि श्रुदी ना मैकात्म्य अवगम्य अवगम भरत्वात ना अनेक शक्ति योगो ब्रह्मण हां अब ऐसा नहीं समझना हमारे ब्रह्म को हमने अनेक शक्ति से युक्त कर दिया और जगत आदि उसमें रख दिया इत्यादि नहीं समझना हमारा तो ब्रह्म तो निर्विशेष ब्रह्म उद्योगा त्यों है उसमें कुछ भी परिवर्तन कर नहीं सकता ये उत्पत्तियादि श्रुति जितने भी है यह उत्पत्तियादि श्रुति ब्रह्म को सविशेष सिद्ध करने के लिए नहीं आई है बल्कि ब्रह्म में निर्विशेषत्व सिद्ध करके ये ब्रह्म ही परम कारण है ये सिद्ध करने के लिए आई है तो यह ऐकात्म्य अवगम परत्व ऐकात्म्य एक ही आत्मा है इस भाव को सिद्ध करने के लिए होती एकात्म पर आई ददात्म्य सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि स्वेदक तो ऐसा कि बार बार अहिदात्म विदगम सर्वम ऐम विदुम सर्वम का ये ददात्मा के द्वारा ही ये सारा व्याप्त है और वो एक द्या हैत्म विदग सर्वम तत्सत्य है स आत्मा तत्त्वमसि श्वेदके स्वेदक ये तीन वाक्य तो बहुत मुख्य में सब आत्मेवधकुम सर्वम कहते समय आत्मा से अलग और कुछ भी नहीं है इसको सिद्ध करने के लिए आत्मा के व्यापक रूप को सिद्ध किया इसलिए उत्पत्ति आदि श्रुदि एकात्म्य अवगम पर एकात्म्य को एक आत्मा को सिद्ध करने के उद्देश्य से ही प्रवृत्त है और श्रुदियों का और कोई अर्थ नहीं न अनेक शक्तियों को ब्रह्मणा ब्रह्म के अनेक शक्ति युक्त करने के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ हम ब्रह्म में आने की शक्ति नहीं मानते ब्रह्म की जो कुछ भी है सच्चिदांद ही उसका स्वरूप है वही उसकी शक्ति है वही सब कुछ है अदश्य गंतव्य अनुपत्ति इसीलिए वो ब्रह्म में जा नहीं सकता अब यही प्राप्त हुआ तो कहां जाओगे आप मेरा आकांक्षित हो गया वो जा ही नहीं सकता गंतव्य अनुपत्ति गंतव्य नहीं है वो नदस्य प्राणाउत्क्राम ब्रह्म सन ब्रह्म आप्येती यदि च परस्मिन ब्रह्मणि यदि निवारयति कितने भाग बताया परस्मा ब्रह्म में निवारण कर दिया उसका तो प्राण उत्क्रमण नहीं करते क्योंकि उनको कहीं जाने का नहीं है फिर क्या होता है ब्रह्म सन ब्रह्म आप्येती ब्रह्म सन ब्रह्म आप्येती ब्रह्म ही है और ब्रह्म प्राप्त करता ऐसा तो ब्रह्म ही है तो ब्रह्म कैसे प्राप्त करता, करता तो ब्रह्म ही है यह पक्का करने के लिए वो ब्रह्म प्राप्त करता है कैसा तो ब्रह्म प्राप्त करता है ऐसा जो कहा यह गौण है यह तो केवल आपको वाक्य बनाने के लिए कहा वह नहीं है अप्य ब्रह्म अप्य ब्रह्म सन ये सन क्या है हाँ, सत का प्रथमा गचन ये शस्त्र अंत है शास्त्र का शास्त्र अंतर से ये प्रथमा गचन है ससोर लोप का लोप हो जाता है सन बनता है तो सन सत सदो सतहा होता है अरे सन, सन सद संतः इसका रूप बनता है शास्त्र अंत में सन बनेगा मानो होता, होता हुआ होता हुआ वो प्राप्त करता है इसका मतलब वो मनुष्य होता हुआ मनुष्यत्व को प्राप्त किया कहना जैसा मनुष्य होता हुआ है तो फिर मनुष्यत्व को क्यों प्राप्त करेगा नहीं करेगा लेकिन वो करने के लिए ऐसा बोला जाता है ऐसा है इसी चाह परस्मिन ब्रह्मणिक यदि निभा रहे यदि तद व्याख्यादम बोलते ये सब हमने पहले व्याख्या की है आप जो है इधर उधर चले जाएंगे आपका मन और कहीं फंस गया होगा करके हमने ये सारे विचार यार रखा ऐसे भाषिकार बोलना चाहते हैं तो कोई नया विचार नहीं है क्यों आप सुनते सुनते सोचेंगे अरे ब्रह्म तो और कुछ ही बन गया ऐसा दिखता है और ये सब कार्य कारण संबंधित इत्यादि करके प्रमुख गरी भी बता रहे हैं और ब्रह्म भी जा रहा है और ऐसी सब जो है कथा रोचक ऐसी लगती है तो ऐसा आप सोच ही लेंगे हमारे यहाँ रोचक कथा है ही नहीं इसलिए ये सब व्याख्या हमने पहले कर दी उसको आपको केवल अंतिम में स्मरण दिलाना है कि ऐसा ना सोचे कि वहां कह दिया फिर आकर के बदल दिया ऐसा नहीं तो स्पष्टो ही एक ब्रह्म सूत्र में हमने इसको स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है गति कल्पनायाम गंदा जीवो गंतव्य ब्राह्मणो अवयवो विकारो व अन्यो वत सब जो है आपकी गति कल्पना को लेते हैं इसमें कुछ सार निकलेगा या नहीं निकलेगा देखते हैं कि गदी कल्पना आप गदी मानते हैं गदी करना नहीं चाहते हैं। आप बताइए कि ये गदी कल्पना करेंगे तो ये जीव यहां से चल के जाएगा जाएगा ना आप जीव अलग हो गया जीव यहां से चल के जाएगा ब्रह्म ब्रह्म ब्रम में जाएगा तो गदी कल्पना या हमसे यदि कल्पना करने पर गंदा जीव गंदा गमन करने वाला जीव होता है गंदा जीव है और गंतव्य ब्रह्मणों अवयव ये गंदा जो जीव है जाएगा अब जाएगा तो ब्रह्म के पास जा रहा है तो ये क्या ब्रह्म का अवयव बनेगा कि एक अवयव था ब्रह्म का जीव वो अलग हो गया था वो बाद में वो अवय जाके वहां जुड़ने जा रहा गंतव्य स्थान को कहीं जुड़ने जा रहा है ब्रह्म का अवयव होगा क्या अथवा विकार ब्रह्म का विकार जैसे जल का विकार बर्फ होता है मिट्टी का विकार घड़पड़ादी होते हैं ऐसा दूध का विकार दही होता है इस प्रकार विकार उससे विकार दो करके कार्य हो करके बना ऐसा ब्रह्म का विकार है क्या अनबा अन्य हो अथवा और कुछ संबंध आपको बताना पड़ेगा या तो अवयव होगा या विकार होगा या, हो या अन्य कोई संबंध बताना पड़ेगा यदि वो जाएगा तो जाना है तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा उसके बिना तो जाएगा क्यों और तो संबंध कैसे बनेगा क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो बोलते अत्यंत दादात्मे गमनानुपत्ते हम इसलिए बता रहे हैं कि यह ब्रह्म का यदि अत्यंत दादातम्य यानी ब्रह्म ही है ऐसे में तो गमन नहीं कर सकता आप इसको गमन कराना चाहते हैं या तो ब्रह्म का अवयव बनाना पड़ेगा या विकार बनाना पड़ेगा या जो अन्य कुछ भी संबंध करना पड़ेगा जैसा विकार आदि संबंध है भाव संबंध है कुछ भी संबंध करना पड़ेगा वो वहां से निकला था उसी का परिवार का था अब अलग हो गया अब वो वापस जाएंगे ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके बिना तो कैसे होगा क्यों अत्यंत दादात में, में गमन नहीं हो सकता कहते हैं ना ऐसा है यदि एवं दादा किम से? वो बोलता है नहीं नहीं ठीक है हम किसी भी प्रकार विकारत्व तो और अवय में कुछ ना कुछ कल्पना करेंगे तो क्या होगा यदि ऐसे कल्पना करने पर क्या दोष होता है ठीक है विकार है फिर बाद में जाके जुड़ जाता है ऐसे कल्पना करेंगे जीव जो है ब्रह्म का विकार है, है नहीं जीव ब्रह्म का विकार है तो मान लो तो क्या होगा तो बोलते हैं यदि यदि एक देश तेना एक देशी नो नित्य प्राप्त गमन उपपत्ते एकदेश एकदेशी कल्पना च ब्रह्मण अनुभवन्ना निरवयत्व सिद्धे। अब तो आप क्या मानेंगे ब्रह्म का एक अवयव है मानी तो उससे क्या होगा आपने पूछा ठीक है अवयव है तो क्या होगा यदि एकदेश एकदेश मानी एक अवयव, ब्रह्म का एक अवयव है जी तेन एकिन नि्य प्राप्तवा तो अब जो एक देश बना हुआ है अवयव बना हुआ है ये अवयव जिसका बना हुआ है वो अवयवी के साथ उसका नित्य संबंध रहेगा क्योंकि अवयव जो होगा अवयवी के साथ रहेगा तो नित्य संबंध रहेगा ऐसा नित्य संबंध होने के कारण पुनर पुनर्ब्रह्म गमन उपबद्ध थे ना पुनर्ब्रह्मगमन गमन थे फिर से वो ब्रह्म में गमन कर ही नहीं सकता यदि अवयव माने के तो भी नहीं हो सकता अवयव मान करके चलते हैं तो अवयव मानने पर जैसा हाथ पैर आज आपका अवयव है सिर आपका अवयव है तो अब ये अवयव आपके साथ हमेशा है कि नहीं ये कभी सिर नहीं है ऐसा होता है कि? नहीं है और जब से जन्म लिया तब से तो है वो हाँ कभी कभी अलग हो जाता है ऐसा तो नहीं है वो रहता है तो हमेशा रहता तभी तो आपका अवयव है कट जाने पर भी जोड़ा जा सकता है सिर को छोड़ करके बाकी कोई अवयव कट गया तो जोड़ देते हैं अब सिर को काट करके निकालने पर जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है आ, वो तो फिर अलग विद्या से जोड़ना पड़ेगा वैसा तो शास्त्र में मिलता है वो काट करके जोड़ा है कई लोगों को काट करके नया जोड़ना ऐसा तो है लेकिन अभी तक हमारे विज्ञान ने ऐसा सिर काट करके फिर अलग जोड़ने का तो अभी नहीं बनाया है अब वो कंप्यूटर में तो कर सकते आप लेकिन उसमें असली में नहीं कर सकता तो फोटोशॉप बोलते हैं फोटोशॉप में तो आप किसी को कुछ भी काट करके इधर का उधर कुछ कर सकते लेकिन असली में अभी तक नहीं हुआ लेकिन शास्त्र में मिलता है गणेश जी का सिर काट के लगाया और ने अश्विनाशन में आता है अश्विन तो का सिर काट करके लगाया ऐसे हाँ परशुराम जी ने लगाया ऐसे से हमारे पास तो वो मतलब टेक्निक था अब वो टेक्नोलॉजी नहीं मिला है तो सिर्फ छोड़ करके बाकी सभाव को किया जा सकता है तो एक देश एक देशी कल्पना अब ऐसे करेंगे तो यदि उसका अवयव साथ में रहेगा उस दृष्टि से भी क्रोह जा नहीं सकता क्यों अवयव तो है ही उसके साथ किंतु वास्तव में यह जीव ब्रह्म का अवयव नहीं बन सकता कल्पना नहीं कर सकते ब्रह्म का अवय रूप से क्यों क्योंकि ब्रह्म में निरवयवत्व तो माना ब्रह्म को सावयव नहीं माना क्योंकि ब्रह्म को यदि सवय मानेंगे तो आकारवान होगा जो आकारवान होगा वह अनित्य होगा इसीलिए एक देश एक देशित्व कल्पना जब ब्रह्मणी अनुपन्ना ये सब पहले आपने अध्ययन किया है फिर भी एक बार सब पक्का करने के लिए अंतिम में ये सारा स्मरण दिला रहे आ, ये इस प्रकार से हमारा सिद्धांत स्थापित हो गया हो सकता है अभी जो शुरू में बहुत लोगों ने अध्ययन नहीं किया हो, भाषाकार को मालूम है वो खाली अंतिम में अध्ययन करने के लिए आते कई लोग ऐसे चालाक होते और वो देखो अरे शुरू शुरू में क्या अंतिम में जाकर के बैठेंगे तो पता चलेगा वो क्या क्या धनपाई वो अंतिम में तो मालूम हो जाएगा ना जैसा कोई मीटिंग में जाते हैं सब लोग अंतिम में जाते हैं जो चाय पानी का समय होता है तब जाते हैं वो बाकी तो सब चलता है वो बात कर रहे हैं सब कुछ होता है शुरू में नहीं जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल शुरू में रहते हैं अंतिम में नहीं अब जो दोनों के लिए तो साक्षाई है ना जो शुरू में रह रहे हैं वो उनके लिए शुरू में बता दिया अब वो जो अंतिम में रह रहे हैं उनको अंतिम में बता शुरू में रहने वाले को चतुर्थ सूत्र में बता दिया और ये अंतिम में जो बैठे हैं अब शुरू में नहीं बैठा नया नया आया, तो उनके लिए ये कार्याधिकरण में ये बता रहे हैं ऐसा सब उसका स्वरूप है पूरा सा तो ब्रह्म में कोई अलग अवयवों की नहीं हो सकती क्योंकि निरवयव है ये आपको बता दें विकार पक्ष भी एदत तुल्यम विकार पक्ष लेने पर भी विकार रूप से जीव को माना जाए तब भी ये तुल्य है बराबर केवारेणा भी विकारेणो नित्य प्राप्त कि विकार के द्वारा विकारी नित्य प्राप्त हो जाता है जैसा घड़ मृतिका का विकार है तो मृतिका को घड़ प्राप्त है घड़ को मृतिका प्राप्त है नित्य प्राप्त तो मृतिका को छोड़कर के नहीं है ना तो विकार और विकारी का भी नित्य संबंध होता है कार्य कारण का जो नित्य संबंध वैसा होता है इसीलिए नहीं मृ, घड़ो मृदात्मा परिचेज्या घो बोलो कि मृतिका को छोड़कर वो हो सकता है क्या मृतिका को छोड़कर के घट नहीं रह सकता तो वो विकारी को छोड़ नहीं सकता विकारी यहां जो मृतिका है और विकार जो है घट है तो घट जो विकार है वो मृतिका रूप विकारी को जिसका विकार हो गया उसको छोड़कर के नहीं रह सकता इसलिए कारण को छोड़कर के कार्य नहीं रह सकता आत्मा को छोड़ करके अब रहना चाहे तो भी नहीं हो सकता ब्रह्म आपका स्वरूप है उसको त्याग करके आप नहीं रह सकता है बाकी ये सब का त्याग हो सकता है स्वरूप का त्याग नहीं हो सकता इसलिए परित्यागे वाव प्राप्त समझ लो आप किसी प्रकार कल्पना करके परित्याग मान लिया तो अभाव हो जाएगा क्यों घर का को छोड़ दिया तो फिर घड़ क्या रहेगा घड नहीं रहेगा तो घर का परित्याग मतलब घर है तो ही नहीं घर का अस्तित्व ही समाप्त इसीलिए यह विकार अवयव पक्ष बनेगा नहीं विकार अवय पक्ष योच तद स्थिर छोड़ते नहीं है कहते हैं ये जो विकार अवयव पक्ष मानकर के हमने विचार किया विकार अवयव पक्ष मानने पर भी तद्वत स्थिरत्वा। स्थिरत्वाद मतलब वो स्थिर है वो रखा हुआ जो विकार अवय जिसके साथ संबंध कर रहा है विकार अवय का जो भी परिणाम हो रहा है वो विकारी और अवयवी बहा रहता ही इसीलिए ब्रह्मणा संसार गमनम अनवकलिप्तम इसलिए ब्रह्म संसार में गमन करेगा ये कभी निश्चय नहीं कर सकते ये कल्पना उचित नहीं है क्लिप्त कल्पना नहीं है निश्चित कल्पना ही नहीं अनवक्लिप्त कल्पना है ये उसका निश्चय ही नहीं हो सकता ऐसी कल्पना इसलिए को संसार को छोड़ करके अलग कल्पना ऐसा कुछ नहीं है इसीलिए ये नहीं हो सकता अब जो तीसरा विकल्प था अन्य तीन विकल्प किया था भाष्यकार ने पहले कहा अवय और उसके बाद विकार वा अन्यो वा ऐसा कहा अन्य अन्य है ये मैंने ब्रह्म अलग है और जीव अलग है अथ अन्य है जीवो ब्रह्मण अब मानो ब्रह्म से जीव अलग है क्यों ये विचार कर रहे हैं क्योंकि यहां से चल करके उसको प्राप्त करना है ना जीव यहां से चल करके ब्रह्म को प्राप्त करना है इस विषय को लेकर विचार चल रहे है। कि वो तभी हो सकता है वो ब्रह्म और जीव में भेद होगा भेद होने के लिए ये तीन विकल्प दिया कि अवयवी रूप से भेद है विकार रूप से भेद है अथवा अन्य रूप से भेद है जो अन्य अभाव रूप से अत्यंत भिन्नमान होगा ऐसा हो तो तो क्या होगा सो अनुर्व्यापी मध्यम परिणाम हो वह भवित हैं आपको है जीव जो है ना अब जीव का परिणाम का विचार करते जीव बड़ा है आप जिस जीव को यहां से भेजना चाहते जीव है ना आप जीव कितना बड़ा है यह तीन विकल्प हो सकता है एक तो अनुपरिणाम यह अत्यंत अनु है सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्मणु है दूसरा व्यापी आकाशम व्यापी महत्व परिणाम और मध्यम परिमाण या अणुपरिमाण होगा या व्यापी परिमाण होगा या मध्यम परिमाण होगा ये तीनों में से एक ही होता है ये तीनों में से एक बनेगा अब आपका जीव का परिमाण क्या है अब व्यापित्व तो परिणाम लेंगे तो व्यापित तो गनानुभवित यदि वह व्यापी है तब तो गमन नहीं करेगा जैसा आकाश कहीं गमन नहीं करता आकाश की गमनागमन की कल्पना नहीं हो सकती क्योंकि वो आकाश सर्वव्यापी है आगमन नहीं कर सकता और मध्यम परिमाण है मानु मध्यम परिमाण माने ये अणु नहीं है व्यापी भी नहीं बीच वाला परिमाण जैसा हम सबके परिमाण जो है बीच वाला परिमाण मध्य परिमाण मध्यम परिमाण तो मध्यम परिमाण मानेंगे तो क्या होगा अनित्यत्व प्रसंग वो अनित्य हो जाए क्योंकि जो जो मध्यम परिमाण वाले हैं वो सब अनित्य है ऐसा दिखाई देता है जैसा घड़पड़ा घड़पड़ा आदि में अनुपरिमाण भी नहीं महत परिमाण नहीं मध्यम परिमाण है तो मध्यम परिमाण होगा तो अवश्य अनित्य होगा अनित्य होगा तो क्या होगा इतना सब श्रम करके साधन करके यहां से ब्रह्मलोक के लिए गया और वहां जाकर के हो गया अनित्य कुछ मिला नहीं परिश्रम बहुत किया कोई बल नहीं मिला जब फल मिलने का समय हो गया तो नष्ट ही हो गया अपने हो गया। ऐसा नहीं होता अणुत्व अब तीसरा विकल्प ले लेते अणुत्व अणुत्व कृष्ण शरीर वेदना अनुभव ये पहले कहा था दूसरा अध्याय के दूसरे पाद में तर्क में जैन जे, सिद्धांत का विचार किया था वहां जीव परिणाम के बारे में मन परिणाम के बारे में इत्यादि सब विचार किया अब उसी का ही अनुस्मरण कर रहे हैं तो क्योंकि यदि अणु मानेंगे बहुत छोटा मानेंगे तो क्या होगा कृष्ण शरीर वेदना अनुभव संपूर्ण शरीर में अनुभूति नहीं हो सकते जो आपको दर्द होता है आपके वेदना होती है शरीर में यह नहीं हो सकता क्योंकि यह परिमाण जीव कहीं एक जगह रहेगा यह छोटा छोटा अणु है वो तो बुरा होगा रहेगा कहीं एक जगह कोड़े पर कहीं रहेगा अब वहां रहने से वही ज्ञान होगा बाकी जगह ज्ञान पैसे प्राप्त करेंगे अब जो सिर में रहेगा तो पैर में नहीं पहुंच सकता और कई जगह पहुंच नहीं सकता तो ऐसे अनुपरिमाण होने पर उसको संपूर्ण शरीर ज्ञान नहीं हो पाएगा वो तो हो रहा है इसका मतलब वो अनुपरिमाण तो नहीं है संपूर्ण शरीर में आपको तो मानना पड़ेगा कम से कम क्यों संपूर्ण शरीर में मैं हूं ऐसा अभिमान भी करता है और संपूर्ण शरीर का अनुभव करता है वेदना का अनुभव करता है अब जो है ये इसलिए तीनों परिमाण नहीं हो सकता जीव का तो अभी इसको भेजना है तो कैसे भेजेंगे प्रतिषिधेश चारणुत्म मध्यम परिमाण विस्तरेण पुरस्ता बोलते हैं फिर बोलते क्योंकि ये सब भाषाकार को याद है ऐसा नहीं कि उनको याद नहीं है फिर पुनः बोलते कहीं भी ऐसा पुनरावृत्ति नहीं करते ये हमारे शास्त्रों में यह बहुत विशेषता है और भाषा आदि में यह भी विशेषता है आपको पुनर्कथन नहीं मिलेगा पुनरावृत्ति नहीं मिलेगी मैंने इतना विस्तार से लिखा और वहां भी सारे विषय प्रतिपादन करके रखा जो भी रखा वो वहां के लिए होता है और उसके जो है एक ही आशय का एक ही वाक्य का एक ही प्रकार से पुनरावृत्ति नहीं मिलती ये आशय से कम नहीं ऐसा करना आप जो है दस पन्ना लिखो अब देखो पता चलेगा कितने बार पुनरावृत्ति हुई एक ही बात को बार बार बोलते हैं ऐसा होता है। एक किसी का प्रवचन सुना एक घंटे तक उसमें कितने बार पुनरावृत्ति आती लेकिन इसमें पुनरावृत्ति नहीं रहती पुनरावृत्ति मतलब वो एक ही बात को बार बार दोहरा आशय तो ऐसे प्रकट करते अलग अलग तो प्रकार से प्रकट करते अब इसी प्रकार वेद में भी है सब में पुनरावृत्ति नहीं मिलेगी तो इसलिए भाषाकार याद दिलाते ऐसा ना समझिए कि हम अभी अभी कह रहे हैं ये तो सब विस्तार से आपको पहले बता दिया हम तो ये आपको खाली स्मरण दिला रहे हैं कब आप भूल गए हो गए करके स्मरण दिला रहे तो विस्तरेण पुरस्ता पहले ही बता दिया है परस्मा चन्य जीव से तत्व मसी इत्यादि शास्त्रवाद प्रसंग और दूसरी बात है कि परमात्मा से जीव को अन्य मानने पर तत्व आदि संपूर्ण शास्त्र बाधित हो जाएगा क्योंकि तत्व कहना नहीं बनेगा वो कभी घोड़े को गाय नहीं बना सकते गाय को घोड़े नहीं बना सकते और जीव परमात्मा से अत्यंत भिन्न है तो जीव को परमात्मा करके कहना गलत हो जाएगा इसीलिए वो अत्यंत भिन्न तो नहीं मान सकते विकार अवय पक्षयोर अभी समानो यम दोष और विकार अवयव मानने पर भी ये तत्व आदि वाक्य नहीं हो पाएगा तत्व मैंने वो ही तुम हो ऐसा बता रहे और उसका अवयव तुम हो उसका जो है विकार तुम हो और उसका जो सेवक तुम हो इत्यादि कोई नहीं कह रहा सीधा बोलते हैं वही तुम हो ऐसा है कहते हैं विकार अवयव तन्यवाद अदोषेत हां ऐसा भी तो मान सकता है ना ये जो विकार अवयव आपने कहा विकार अवयव जिसका होता है विकार अवयव यो तदवता तो विकारवान जो विकारी होगा विकारवान जो होगा और अवयवी जो होगा उसी से विकार अवयव तो अभिन्न होता है <coughs> होता ही है ना जैसा अभी वैसा वैसा बताया हाथ हाथ पैरादी हमारे अवयव है तो हमसे आनंद नहीं होते ऐसा तो होता है बोलते ना ऐसा नहीं मुख्य एकत्व अनुभवते उसमें मुख्य एकत्व नहीं बनेगा जो मुख्य एकत्व मतलब स्वरूप का एकत्व नहीं बनेगा विकार अवयव मानकर के जो एकत्व है वो विशेष विशिष्ट एकत्व है मुख्य एकत्व नहीं होता है वो उसका संबंध जैसा मैं मैं अपने हाथ को मेरा हाथ बोलता हूं वो मेरे से संबंध करके बोलता हूं मैं हाथ हूं ऐसा नहीं बोलता मुख्य संबंध नहीं होता है उसका वो मेरा संबंध ही है ऐसा मानकर करके होता और जहां जहां मेरा लगता है वहां वहां संबंध अवश्य होता है किंतु वो मुख्य संबंध नहीं होता गौण संबंध होता किसी के साथ भी आप मैं लगाते नहीं है और जहां मैं लगाते वो मुख्य वो अपना स्वरूप है मुख्य है मैं हूं ऐसा बोलता और ये मेरा है ऐसा बोलता इसीलिए मुख्य संबंध नहीं हो सकता और तत्व मसी कहता है अहम ब्रह्मास्वी रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब अहम ब्रह्माष्टी में मैं अवयव हूं या अवयवी हूं ऐसा अनुभव होता ही नहीं इसलिए वो मुख्य संबंध एक तो नहीं होगा सर्वेशु वेदेश पक्षेश अनिर्मोक्ष प्रसंग संसारी आत्मा अनिवृत्ति कहते हैं इतने जितने पक्ष हमने विचार किया इन सब पक्षों में एक समान दोष है एक बहुत बड़ा दोष है महान दोष यह है कि मोक्ष नहीं होगा अनिल मोक्ष प्रसंग वो विकार बनकर के वहां विकार रूप में रहेगा और ये अवयव बनकर के रहेगा और विकार अवयव का परिणाम तो अवश्य होगा क्योंकि विकार होता हुआ परिणाम नहीं होगा ऐसा तो है नहीं परिणाम होने को ही विकार कहते जब परिणाम होकर के विकार बनता है तो पुनः परिणाम होकर के पुनः विकार बनेगा उसको मोक्ष तो होता है अवायव होने पर भी ऐसा ही है अवयव इसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है जो जुड़ा हुआ रहता उसको है उसको जुड़ना पड़ता है इसीलिए वो भी मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। संयोगा विप्रयोग ऐसा होता है इसीलिए अनिर्मोक्ष तो सभी पक्ष में आप कोई भी पक्ष लाओ अनिर्मोक्ष तो हो जाएगा मोक्ष नहीं होगा फिर क्या है संसार आत्मक अनिवृत्तें संसारी आत्मत्व तो की निवृत्ति कभी भी होगी नहीं क्यों हमारा तो मुख्य उद्देश्य क्या था कि वो आत्यंतिक शोक निवृत्ति करना यह संसारी आत्मा को निवृत्त करना और इसका इसकी आकांक्षा को समाप्त करना और तृप्ति को आत्म आत्मतृप्ति को प्राप्त करना यह तो फिर इसी में होगा ही नहीं निवृत्त हुआ स्वरूपनाश प्रसंग फिर बोलते हैं यदि समझ लो संसारी आत्मा की निवृत्ति हो गई इस प्रकार अवयव विकार रूप से संसारी आत्मा की निवृत्ति हो गई तो क्या मानना चाहिए स्वरूपनाश हो गया उसका तब तो फिर नष्ट हो जैसा घड़ की निवृत्ति गढ़ की निवृत्ति कैसे होती है थोड़ा तो जोर से बोलो ना सुनाई नहीं है तोड़ने से घर की निवृत्ति होती है तो गढ़ की निवृत्ति तोड़ने से होती है तो तोड़ने से तो टुकड़ा बनता है में से तोड़ो टुकड़ा बनता है। की निवृत्ति करने से तो तोड़ सकते तोड़ करके उसको छोटा छोटा करेंगे तो घर की निवृत्ति मानी जाती अब गढ़ की निवृत्ति होगा ये तो अब घर है कि नहीं हाँ नहीं? नहीं? नहीं? क्या तो व्यवहार में व्यवहार में है हाँ। थोड़ा हुआ घड़ में नहीं। नहीं है, नाम है। तो में नहीं <laughs> नहीं नाम <laughs> घर तो तो क्या है अभी घड़ है कि नहीं है बस इतना सीधा बोल दो क्या है अभी थी। थी। नहीं है ना हाँ तो क्या है कि घड़ नहीं है फिर क्या है वो घड़ का अवशेष है ये अवशेष क्या है घड़ है कि नहीं है अवशेष जो है नहीं है नहीं है, है कि तो फिर आप घड़ का अवशेष क्यों बोल रहे हो नहीं है तो घड़ का अवशेष जैसा कैसा होता जैसा आप ये कपड़े को हम घड़ का अवशेष नहीं मानते क्यों कपड़ा घड़ का अवशेष तो नहीं है न? तो घड़ का अवशेष क्यों बोला जाता है उसको घड़ है ही नहीं तो हाँ तो पहले घड़ था ऐसे स्मृति में मान करके उसको माना जाता है तो अब वो घड़ नहीं है तो वो घड़ नहीं है घड़ का अवशेष दिखता है वो घड़ का अवशेष कुछ और ही है और घड़ का जो है अभी सत्यनाश हो गया घड़ का जो है पूर्ण स्वरूपनाश हो गया सिंधु घड़ का स्वरूप नाश होने के बाद में वो घड़ के अवशेष जो मृतिका है वो मृतिका के साथ उसका एको ऐक्य हो जाता कारण के साथ ऐक्य हो जाता लेकिन घड़ अपने विकार रूप में स्वरूप नाश को कर देते अब आप घड़ अपने विकार रूप में नहीं रहता न मृतिका के अवयव रूप में रहता इसलिए उसका स्वरूप नाश होता है जब विकार और अवयव अपने विकारी और अवयवी से संबंध छोड़ देते हैं तब उसका अभाव हो जाता है तो स्वरूपनाश होता है घर मृतिका से अलग होकर के रह नहीं सकता और मृतिका घड़ का आकार नष्ट होने पर मृतिका ही होने के कारण घड़ का अपना स्वरूप नाश कर देता है स्वरूपनाश का अर्थ घड़ का आकार का नाश आकार का नाश हो जाता और वो बाद में वो कोई कार्य नहीं कर सकता जो घड़ाकाश है वो महाकाश के साथ एक हो करके घड़ा आकाश का स्वरूप नाश कर देता परिच्छेद को नष्ट कर देता ऐसा ये भी करेगा कि निवृत्ति यदि संसारी आत्मा की यदि आत्यंतिक ऐसे ऐसे निवृत्ति आप मानते हैं विकार अवय रूप से निवृत्ति मानते हैं तो उसका स्वरूप नाश हो जाएगा स्वरूप नाश होने के बाद में उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा तो वो है ही नहीं अनुभव करने वाला तो ब्रह्मा आत्मात्व अनभ्युवगमाद तब तो ब्रह्म को स्वीकार भी नहीं किया जा सकेगा ये विकार अवयव मान करके उसका स्वरूप अनावश मान करके ऐसा होगा इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि ब्रह्मा स्वरूप तो से हम आत्मा को मानते हैं इसीलिए वो विकार अवयवी नहीं हो सकता ब्रह्म आत्मा ही उसका स्वरूप होता है तो ब्रह्म आत्मत्व अनभिवगम रूप दोष आएगा उसको विकारी और अवयवी मानने पड़ते तो ब्रह्मात्मत्व का अर्थ क्या हो गया कि जो आत्मा है स्वरूप ब्रह्म ही है स्वरूप ब्रह्म होने से उसका दोनों का भेद कभी भी किया नहीं जा सकता है तो अवयव और विकार में यह दोष है इसलिए इसको छोड़ देना चाहिएगा अब यहां से और कुछ पक्ष इसको लेकर के आगे विचार करें ओम पोर्न मधर्ण मिदम पोर्ण पूर्णमाद पूर्णमेवावशिष्य ओ शाँच शाते शाँति सुक्रमराज